अध्याय 7. खोखली परंपराओं से कोई लाभ नहीं कुछ फरीसी धार्मिक पंथ के लोग और युशलम से आए हुए कुछ धर्मगुरु प्रभु प्रभु के पास इकट्ठा हुए उन्होंने देखा कि गुरु येशु के कुछ शिष्य यहूदी रीति के अनुसार हाथ धोए बिना भोजन कर रहे हैं फरीसी और सारे यहूदी लोग अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए रीति रिवाजों का पालन करते हुए हाथ धोए बिना भोजन नहीं करते वे बाजार से आने पर जब तक इस तरीके से हाथ धो न लें, भोजन नहीं कर सकते थे और भी ऐसी अनेक परंपराएं हैं जिनका वे पालन करते हैं उदाहरण के लिए कटोरों लोटो और कासे के बर्तनों को धोना मांजना फरीसी और धर्म गुरुओं ने प्रभु यीशु से पूछा क्या कारण है कि आपके तो शिष्य हमारे पूर्वजों की परंपरा के अनुसार नहीं चलते परंतु अशुद्ध हाथों से भोजन करते हैं प्रभु ये ने उत्तर दिया ढोंग तुम्हारे बारे में परमात्मा के प्रवक्ता यशाया ने सही भविष्यवाणी की थी जब उसने परमात्मा का यह संदेश लिखा था ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनके मन मुझसे दूर है वे व्यर्थ मेरी भक्ति करते हैं क्योंकि वे मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियमों को सिखाते हैं प्रभु यीशु ने उनसे कहा तुम मनुष्यों की बनाई परंपरा का तो पालन करते हो किंतु परमात्मा की आज्ञा नहीं मानते अपनी परंपराओं का पालन करने के लिए तुम कितनी चालाकी से परमात्मा की आज्ञा को टाल देते हो परमात्मा के प्रवक्ता मोशे का कहना है अपने माता पिता का आदर कर और जो अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करेगा उसे मौत की सजा मिलेगी परंतु जो पैसे लोगों को अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए रखने चाहिए तुम फरीसी उस पैसे को उन्हें परमात्मा को दान के रूप में मंदिर में देने को कहते हो इस तरह जब वे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते तो इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम परमात्मा की आज्ञाओं को रद्द कर देते हो और इसके स्थान पर अपनी परंपराओं को मान्यता देते हो ऐसे ही अनेक बुरे काम तुम करते हो कौन सी चीजें लोगों को अशुद्ध करती हैं प्रभु ये ने लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो जो भोजन तुम अपने मुंह में डालते हो वह तुमको अशुद्ध नहीं बनाता है और न ही परमात्मा की भक्ति के लिए अयोग्य ठहराता है तुम्हारे मुंह से निकली बुरी बातें तुमको अशुद्ध बनाती हैं। जब गुरु यीशु भीड़ के पास से घर के अंदर आए तब उनके शिष्यों ने इन बातों का मतलब पूछा प्रभु यीशु ने उनसे कहा क्या तुम अब भी मेरी बातों का मतलब नहीं समझे कि जो भोजन तुम्हारे मुंह में जाता है वह तुम्हें अशुद्ध नहीं कर सकता क्योंकि खाना तुम्हारे मन में नहीं परंतु पेट में जाता है और मल के द्वारा बाहर निकल जाता है इस प्रकार प्रभु यीशु ने हर तरह के खाने को शुद्ध ठहराया उन्होंने आगे कहा जो मनुष्य के मन से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है क्योंकि मनुष्य के मन से बुरी बुरी योजनाएं निकलती हैं अश्लील काम चोरी हत्या शादी के बाहर शारीरिक संबंध रखना लालच बुराई धोखेबाजी बुरी इच्छाएं जलन बदनामी घमंड और मूर्खता ये सब बुराइयां मन से निकलती हैं और लोगों को अशुद्ध करती हैं और परमात्मा की भक्ति के अयोग्य ठहराती हैं प्रभु सबकी पुकार सुनते हैं तब प्रभु यीशु उस स्थान को छोड़कर सोर और सिदोन के इलाकों में आए और एक घर में गए वह नहीं चाहते थे कि लोगों को उनके आने के बारे में पता चले परंतु किसी तरह लोगों को पता चल गया उसी समय एक स्त्री जिसकी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी प्रभु यीशु के आने की खबर सुनकर उनके पास आई और उनके चरणों पर गिर पड़ी यह स्त्री यहूदी नहीं थी उसका जन्म सीरिया देश में हुआ था और वह ग्रीक भाषा बोलती थी उसने प्रभु यीशु से विनती की कि वह उसकी बेटी में से अशुद्ध आत्मा निकाल दे परंतु प्रभु यीशु ने कहा पहले बच्चों को परोसा जाए क्योंकि यह ठीक नहीं है कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाली जाए स्त्री ने उत्तर दिया सच है प्रभु लेकिन पालतू कुत्तों को भी तो बच्चों की मेज से गिरे खाने के टुकड़े नीचे मिल ही जाते हैं प्रभु यशु बोले तुमने ठीक कहा अब तुम घर जा सकती हो तुम्हारी बेटी से अशुद्ध आत्मा निकल गई है जब वह स्त्री घर आई उसने देखा कि उसकी बेटी चारपाई पर लेटी हुई है और अशुद्ध आत्मा उसमें से निकल गई है बहरे और हकलाने वाले व्यक्ति को स्वस्थ करना सोर के इलाके से लौटने पर प्रभु यशु सिदोन के रास्ते से गलील झील के किनारे दस शहर क्षेत्र में पहुंचे वहां लोग उनके पास एक मनुष्य को लाए जो बहरा था और बोलते समय बहुत हकलाता था उन्होंने प्रभु यीशु से विनती की कि वह अपना हाथ उस पर रखें और उसे ठीक कर दे प्रभु यीशु उसे भीड़ से अलग ले गए और उसके कानों में अपनी उंगली डाली और अपना थूक उसकी जबान पर लगाया फिर उन्होंने आकाश की ओर देखकर भरी और उस मनुष्य से कहा एफाथा जिसका अर्थ है खुल जा उस बहरे व्यक्ति के कान तुरंत खुल गए उसकी जुबान ठीक हो गई और उसका हकलाना बंद हो गया प्रभु यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि यह बात किसी को ना बताएं परंतु जितना ज्यादा प्रभु यीशु ने मना किया उतना ही ज्यादा लोगों ने इस बात को फैलाया लोग बहुत हैरान हुए और कहने लगे यह जो कार्य करते हैं अच्छा ही करते हैं ये बहरे के कान और हकलाना ठीक कर देते हैं